मास्टर चेतराम जी सोनीपत सभी को नमस्कार चेतराम गांव दीपालपुर का नाम आपने सुना होगा तो उसे चार किलोमीटर यमुना की तरफ गांव है मेरा आठ बीघा जमीन है हमारे पास और मौसम जैसा सबको पता होगा यमुना के पास का मौसम है हमारे पास दो देसी गायें हैं हरियाणवी नस्ल की सफ़ेद पिताजी और मैं हम दोनों खेत में काम करते हैं माता और श्रीमती वो हमारी प्रोसेसिंग में हेल्प करती है घर पे आठवीं के ज़मीन में हमने करीबन 22 फसलें लगा रखी हैं अपनी कुछ आवश्यकता के अनुसार और कुछ जो अतिरिक्त होता है हमारे साथी हैं तो वो ले जाते हैं घर से ही ले जाते हैं मुझे कभी उनके पास जाना नहीं पड़ता इस समय पर चार बीघा जमीन में तो हमारे पास देसी मक्की है जिसका हम आटा खाते हैं देसी मक्की ऊर्जा के रूप में गेहूं से ज़्यादा है लेकिन पाचन में भी गेहूँ से ज़्यादा जल्दी पस्ती है जिसको शुगर की बीमारी होती है उसके लिए बहुत अच्छा भोजन है देसी मक्की का आटा उसकी रोटियां बनाकर खाना अच्छा आप में से कोई ना कोई किसान सब्जियों का होगा जैविक को छोड़ तो सामान्य किसान के खेत में जो भी सब्जियाँ होती हैं मौसम की सब्ज़ियाँ हम भी लगाते हैं हर मौसम की सब्ज़ियाँ एक कनाड़ में हम सारी सब्जियाँ लगाते हैं तो हमारे पिछले छः साल से जो प्रोडक्शन है वो सामान्य किसान सब्जियों वाला उससे डेढ़ गुना प्रोडक्शन है किसी भी भाई को शंका हो तो आप हमारे खेत में आए और उसमें एक हफ्ते का आप रिकॉर्ड ले जाए अपनी फसल ले जाए उसमें से जो भी सब्जियां आपको मिले ना उसमें से आप तोड़ कर ले जाए और उसको आप वज़न करके देख लें जो सब्जियां हमारे खेत में होती हैं उससे सुंदर देखो थोड़ी सी अजीब बात है ये सब्जियां सुंदर भी होती हैं ऑर्गेनिक में कोई भी फसल हो वो सामान्य फसल से ज़्यादा सुंदर होती है तो जैसे मैं खेत से सब्जियाँ तोड़ के लाता हूँ तो थैली में मैं जब लेके आता हूँ तो पड़ोसी हैं वो रोक लेते हैं सब्जियाँ दे दे क्यों भाई सब्जियाँ क्यों दे दे? क्यों भाई तेरी सब्जियाँ सुंदर हैं भाई सुंदर तो और भी चीज़ है, लेकिन ज़्यादा सुंदर हैं सब्जियाँ और डेढ़ गुना प्रोडक्शन है जी सब्जियों का अब इस समय देसी मक्खी है बासमती धान है पाकिस्तानी 370 सौ सत्तर सिंधु तीन भी बोलते हैं पुरानी वैरायटी है और उसका प्रोडक्शन जो सामान्य बासमती है उतना है लेकिन लाजवाब वैरायटी है वो खाने में देसी मक्की के बाद नवंबर के पहले हफ्ते में हम हर साल गेहूं लगाते हैं बंसी वैरायटी है और उसका जो प्रोडक्शन है अब तक 2016 में हमने जैविक खेती शुरू की थी तो बारह से लेकर साढ़े क्विंटल ये प्रोडक्शन रहता है हमारा बारह से नीचे नहीं गया है अभी तक है और तेरह क्विंटल से ऊपर नहीं गया है और इनकी तुलना नहीं होती जैसे अभी एक किसान भाई साहब ने बताया था कि 306 अलग वैरायटी है देसी गेहूँ की बंसी अलग वैरायटी है उनतीस है वो उन्नत किस्म का बीज है उसका अलग प्रोडक्शन है तो उनकी हम कंपेरिजन नहीं कर सकते हाँ उसका जो रेट है वो अलग है 306 का रेट अलग होता है बंसी का रेट अलग है उनतीस का रेट अलग है लेकिन जब हम जैविक की बात करें तो उसमें मेहनत है और आपकी समझ है दो चीज़ें हैं प्रकृति आपका हमेशा साथ देती है जैविक किसान का प्रकृति हमेशा साथ देती है सरकार साथ दे ना दे पड़ोसी साथ दे ना दे लेकिन प्रकृति जैविक किसान का हमेशा साथ देती है उसकी फसल में कोई बीमारी आ जाए तो उसको सहन करने की ताकत वो किसान को मिलती है और जमीन को भी मिलती है वो प्रकृति की मेहरबानी है ये हमारा अनुभव है जी धन्यवाद